भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे hey अर्जुन तुम मेरे बड़े ही प्रिय सखा हो हे पार्थ अब मैं तुम्हें पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाता हूं श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो इस विषय में मैं तुम्हें नारद और ब्रह्मा के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हे पिता प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है आप कृपा करके मुझे यह सब विधान पूर्वक बताइए ब्रह्मा जी ने कहा हे पुत्र कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल एक सहस्र अश्वमेघ तथा सौ राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है नारद ने कहा हे पिता एक संध्या को भोजन करने से रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या-क्या फल मिलता है कृपया सर विस्तार समझाइए ब्रह्मा ने कहा हे नारद एक संध्या को भोजन करने से दो जन्म की तथा पूरे दिन उपवास करने से सात जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं जिस वस्तु का त्रिलोक में सम्मिलना दुष्कर है वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से सहज ही प्राप्त हो जाती है प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भी शन भर में नष्ट हो जाता है पूर्व जन में किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधिनी एकादशी का व्रत शन भर में नष्ट कर देता है जो मनुष्य अपने स प्रबोदनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है हे पुत्र जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र पुण्य करते हैं उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोदनी एकादशी का व्रत करूंगा उनके सौ जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनीय कादिसी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाले दस वीर्यां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं और नरक में अनेक कष्टों को भोगते हुए उनके पित्र विष्णु लोक में जाकर सुख भोकते हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोदिनी एकादशी के दिन रात्रि के जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं प्रबोदिनी एकादशी को रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों के फल से भी ज्यादा है सभी तीर्थों में जाने तथा गो स्वर्ण भूमि आदि के दान का फल प्रबोदिनी रात्रि के जागरण के फल के बराबर होता है हे पुत्र इस संसार में उस मनुष्य का जीवन सफल है, जिसने प्रभोदिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रभोदिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। प्राणियों को सभी कर्मों का त्याग करते हुए, भगवान श्री हरि की पसंद अवश्य करना चाहिए जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह धनवान योगी तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से कायिक वाचिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के पापों का श्रमण हो जाता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद योवन और वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जात इस एकादशी की रात्रि को जाग्रण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना ज्यादा होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के समान व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह के धर्म परायण परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्य नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते, जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्� प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें सौ गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नाराजी बोले, हे पिता, अब आप एकादशी व्रत का विधान कहिए और कैसा व्रत करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है? कृपा करके समझाइए। नाराजी की बात सुनकर ब्रह्माजी बोले, हे पुत्र इस मनुष्य को ब्रह्म मोहरत में उठना चाहिए और स्नानादिक से निवृत्त होकर व्रत का संकर्प करना चाहिए उस समय भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मैं आज निराहा रहूंगा दूसरे दिन भोजन करूंगा इसलिए आप मेरी रक्षा करें इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए और व्रत प्रार बाजे तथा कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रभोदिनी एकादशी के दिन कृपंता को त्याग कर बहुत से पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्ध देना चाहिए। इसका फल तीर्थधान आदि से करोड़गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक माह में जो बिल पत्र से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक माह में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करता है, उसे 10,000 हजार जन्मों से भी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस माह में तुलसी के दर्शन करते हैं या या कीर्तन करते हैं, या रोपण करते हैं, अथवा सेवा करते हैं, वे हजार कोटि युग तक भगवान विष्णु के लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुल में जो पैदा होते हैं, वे प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम पुष्प से पूजन करते हैं, वह यम सभी कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान विष्णु कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कटम कदम के पुष्प से पूजन कर किया जाए, तो इससे उत्तम बात और कोई नहीं है। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें निश्चित ही मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पु वे अंत काल तक शोक रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दरवादल से पूजन करते हैं, वे पूजा के फल से सौगुना ज़्यादा फल पाते हैं। जो भगवान का शमी पत्र से पूजन करते हैं, वे भयानक यमराज के मार को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं, उनकी करों जन के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्तवर्ण क भगवान का पूजन करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातः शुद्ध जल की नदी से स्नान करना चाहिए स्नान करने के उपरांत भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करना चाहिए इसके बाद ब्राह्मणों को पूजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर आदर सहित उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करना चाहिए इसके बाद गुरु की पूजा करनी चाहिए ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हुए करते हैं उन्हें दही और शहद का दान करना चाहिए जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए तेल की जगह घी और घी की जगह दूध अनुमित चाहिए जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर श्रेयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित श्रेयादान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में खडाऊं नहीं पहनते, उन्हें खडाऊं का ध्यान करना चाहिए। जो इस माह में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें � उन्हें स्वर्ण या तांबे के दीपक को घी और बाती सहित दान करना चाहिए जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन से उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है अंत में स्वर्ग को जो मनुष्य चातुर्मास से व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है, उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते, वह पढ़ते हैं, अश्रु यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कथ वेदाध्ययन तपस्या व त्याग की दृष्टि से चातुर का नियम अति महत्वपूर्ण है भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन होने के लिए ये समय अति उत्तम होता है गृहस्थ व्यक्ति भी चातुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति का पूरा लाभ उठा सकते हैं जय श्री हरि